महाभारत स्त्री पर्व चतुर्थोध्याय दुख में संसार के गहन स्वरूप का वर्णन और उससे छूटने का उपाय कथम संसार गहनं धित्राठवाच वरः म्यम श्रोतम तत्व प्रेक्षत नृत्राठ ने पूछा वक्ताओं में श्रेष्ठ विधुर इस गहन संसार के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो यह मैं सुनना चाहता हूँ मेरे प्रश्न के अनुसार तुम इस विषय का यथार्थ रूप से वर्णन करो विदुवाच जन्म प्रभृति पूर्व मे वेह कल वसते किचिद तत पंचमेंसेम अकल्पयतः सर्वांग संपूर्ण गर्भो वैसाते विदुर जी ने कहा महाराज जब गर्भाशय में वीर और रज का संयोग होता है तभी से जीवों की गर्भवृद्धि रूप सारी क्रिया शास्त्र के अनुसार देखी जाती है आरंभ में जीव कलील, अर्थात वीर और रज के संयोग के रूप में रहता है फिर कुछ दिन बाद पांचवा महीना बीतने पर वह चैतन्य रूप से प्रकट होकर पिंड में निवास करने लगता है इसके बाद वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग पूपूर्ण हो जाता है एक कलिलं भवति रात्रो एक रात में रज और वीरज मिलकर कलिल रूप होते हैं और पांच रात में बुद्ध बुद के आकार में परिणत हो जाते हैं इत्यादि शास्त्र वचनों के अनुसार गर्भ के बढ़ने आदि की सारी क्रिया ज्ञात होती है हमेध्य मध्य मांस सोण तले ततस्तु वायु वेगे न ऊर्ध पदोज इस समय उसे मांस और रुधिर से लिपे हुए अत्यंत अपवित्र गर्भाशय में रहना पड़ता है फिर वायु के वेग से उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और सिर नीचे की ओर योनि द्वार उपागम्य बहुम क्ले समृक्षति योनि समीटना चूर्व कर्मा तस्मान मुक्त स संसाराद अन्द्या पश्चिपद्र ग्रहांती सारंभ या इवा इस स्थिति में योनि द्वार के समीप आ जाने से उसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं फिर पूर्व कर्मों से संयुक्त हुआ वह जीव योनि मार्ग से पीड़ित हो उससे छुटकारा पाकर बाहर आ जाता है और संसार में आकर अनान्य प्रकार के उपद्रवों का सामना कर, करता है जैसे कुत्ते मांस की ओर झपटते हैं उसी प्रकार बाल ग्रह उस शिशु के पीछे लगे रहते हैं। जीवंत मध्यम आनम स्वर्मी तदनंतर जो जो समय बीतता जाता है त्योही त्यों अपने कर्मों से बंधे हुए उस तो जीव को जीवित अवस्था में नई नई व्याधियाँ प्राप्त होने लगती है तम बद्धम इंद्रिय पाशय संग्रतम व्यसनापिवर्तन्ते विविधा नरेश्वर फिर आसक्ति के कारण जिनमें रस की प्रतीत होती है उन विषयों से घिरे और इंद्रिय रूपी पासों से बधे हुए उस संसारी जीव को नाना प्रकार के संकट घेर लेते हैं उन से बंध जाने पर पुनः उसे कभी तृप्ति ही नहीं होती है उस अवस्था में वह भले बुरे कर्म करता हुआ भी उनके विषय में कुछ समझ नहीं पाता तथे व परि रक्षन ये ध्यान अपरिष्ठिता अयम न बुद्ध्यतावधि यथागतम जो लोग भगवान के ध्यान में लगे रहने वाले हैं वे ही शास्त्र के अनुसार चलकर अपनी रक्षा कर पाते हैं साधारण जीव तो अपने सामने आए हुए यमलोक को भी नहीं समझ पाता है यमदूत एव कृषंश मृत्यु काल न गाग्धीन से जन्मात्राष्टो तो मुखे भूय एवात्मनाध्यम उपेक्षते तदनंतर काल से प्रेरित हो यमदूत उसे शरीर से बाहर खींच लेते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उस समय उसमें बोलने की भी शक्ति नहीं रहती उसके जितने भी शुभ या अशुभ कर्म हैं वे सामने प्रकट होते हैं उनके अनुसार पुनः अपने आप को देह बंधन में बंधता हुआ देखकर भी वह उपेक्षा कर देता है अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता अहो अहोको लो लोको लोभे नशीकृत लोभ क्रोध भयोन्तमान अवबुद्य अहो लोभ के वसीभूत होकर यह सारा संसार ठगा जा रहा है लोभ क्रोध और भय से पागल हो गया है कि अपने आप को भी नहीं जानता दुष्कुल धन दर पेण दीप्त दरिद्र परिकुशयन जो लोग हीन कुल में उत्पन्न हुए हैं उनकी निंदा करता हुआ कुलीन मनुष्य अपनी कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी धन के घमंड से चूर होकर दरिद्रों के प्रति अपनी घृणा प्रकट करता है परानाह ना समेक्ष नात्मानम शास्त्र में क्षति वह दूसरों को तो मूर्ख बताता है पर अपने और कभी कभी नहीं देखता अपनी ओर कभी नहीं देखता दूसरों के दोषों के लिए उन पर आक्षेप करता है परंतु उन्हें दोषों से स्वयं को बचाने के लिए अपने मन को काबू में नहीं रखना चाहता यदा प्राग्या मूर्खाश्चन निर्धना कुकुलेनाश्च माप्य मनि सर्वे पितृवरम प्राप्ता स्वपंति विगत निर्माशात्रो निबंधन विशेष न प्रपश्य पे जना प्रत्यम भगवेजो कुल विशेषण जब ज्ञानी और मूर्ख धनवान और निर्धन कुलीन और अकुीन तथा माने और मानित सभी मृट में जाकर सो जाते हैं उनके चमड़े भी नष्ट हो जाती है और नाड़ियों से बधे हुए मांस रहित हड्डियों के ढेर रूप उनके नग्न शरीर सामने आते हैं तब वहाँ खड़े हुए दूसरे लोग उनमें कोई ऐसा अंतर नहीं देख पाते हैं जिससे एक की अपेक्षा दूसरे के कुल और रूप की विशेषता को जान सके यदा सर्वे समस्ता धरणि तले कस्मा दनोन इक्ष प्रलब्धुम यह दुर्बा जब मरने के बाद मसान में डाल दिए जाने पर तभी लोग समान रूप से पृथ्वी की गोद में सोते हैं तब ये मूर्ख मानव इस संसार में क्यों एक दूसरे को ठगने की इच्छा करते हैं अनु जन्म प्रवृति वर्त प्राप्ण पर इस क्षण जगत में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात जानकर या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही निरंतर धर्म का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है एवं सर्विधि अनुवर्त प्रमोक्षा लंथान बनुजे नरेश्वर जो इस प्रकार सब कुछ जानकर कर तत्व का अनुसरण करता है वह मोक्ष तक पहुँचने के लिए मार्ग प्राप्त कर लेता है इस श्री महाभारत स्त्री परवड़ी जल प्रदानिक एक पर्वण धृतराष्ट्र विशोक कर्णे चतुर्थोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र के शोक का निवारण विषय चौथा अध्याय पूरा हुआ